ना सुन सुन सुन बुरा ना देख देख देख बुरा ना बोल बोल बोल बुरा ना सुन बुरा देख बुरा बोल बुरा ना सुन सुन सुन बुरा ना देख देख देख बुरा ना बोल बोल बोल बुरा ना सुन बुरा देख बुरा नमस्कार दोस्तों हमने एक बात कही में आपका आज के एपिसोड में स्वागत है मुझे लगा कि मैं कभी कभी सामयिक घटनाओं से हटकर कुछ पुरानी बातें करने लगता हूं तो कभी तो लगता है कि ये ठीक है कि अपनी बात कहनी है मगर कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मुझको पुरानी बातें और सामयिक बातें ये दोनों एक साथ जोड़कर भी आपको बताना चाहिए क्योंकि मैं कुछ सुनता हूं या कुछ देखता हूं और मुझे तुरंत उस पर कोई पुरानी बात याद आ जाती है तो आज मैं आपको जो बातें बताऊंगा वो मेरे पिताजी से संबंधित है मैंने शायद आपको बताया हो कि मेरे पिताजी श्री रमापति राम श्रीवास्तव बरेली शहर में पढ़े लिखे बड़े हुए थे उनके उनके पिताजी यानी मेरे दादा लखनऊ से बरेली आए थे कुछ नौकरी करने के सिलसिले में वो कहानी तो बाद में फिर कभी बताऊंगा क्योंकि मेरे दादा की भी कुछ मनोरंजक कहानियां हैं जो मुझे मालूम है नहीं नहीं मुझे मालूम मतलब मुझे तो मालूम ही है मेरे और परिवार के सदस्यों को भी मालूम होंगी मगर मैं आपके साथ भी उनको शेयर करना चाहूँगा साझा करना चाहूँगा क्योंकि उन कहानियों में कुछ ऐसी बातें निकल आती है जो कि उस जेनरेशन यानी कि उस युग का प्रतिनिधित्व करती हैं। खैर तो मैं बात कर रहा था अपने पिताजी की जिन्होंने कि अपनी सारी पढ़ाई लिखाई बरेली में की तो बरेली में वो रहते थे बरेली सिटी स्टेशन के पास मेरे जिन मित्रों को बरेली के बारे में कुछ भी आइडिया होगा तो उनको याद होगा मतलब वो इस बात को समझ सकते हैं कि बरेली सिटी स्टेशन लगभग शहर के बीच में ही है और वहां से पास में दो तीन चौराहे हैं बरेली में चौराहे को चौपला बोलते हैं तो चौपले हैं दो तीन और उसमें से भी एक आज चौपला तो सिर्फ चौपले के नाम से जाना जाता है खैर तो पिताजी ने स्कूल की पढ़ाई वही की कॉलेज की पढ़ाई वही की फिर चूंकि उनके पिताजी मर गए यानी मेरे दादा का देहावसान तभी हो गया जब पिताजी बारहवें दसवें दर्जे को उन्होंने पास किया था तो वो बताते हैं कि साहब उसके बाद से परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई और मतलब हमारे ताऊ जी भी थे परिवार की जिम्मेदारी वो भी उठा रहे थे परंतु पिताजी को भी अपनी पढ़ाई जारी रखने के साथ साथ उस जिम्मेदारी में हाथ बटाना पड़ा तो ये दो भाई मिलकर के वो गाड़ी चला रहे थे परिवार की पिताजी ने एम पास किया उसके बाद ये लॉ पढ़ने गए और लॉ और एम साथ साथ चल रहा था तो इन्होंने लॉ का एक साल तो कर लिया परंतु दूसरा साल नहीं कर पाए और उसी के साथ साथ ये आबकारी यानी यूपी एक्साइज के दफ्तर में टेम्पररी क्लर्क के तौर पे काम करने लगे तो टेम्पररी क्लर्क के तौर पे काम कर रहे थे और चूंकि पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे और थोड़े तेज भी थे तो इनके अधिकारी गण जो थे वो इनसे काफ़ी खुश रहते थे और हाँ ये भी बता दूं कि पिताजी इस बीच में ट्यूशंस भी किया करते थे बरेली शहर में उस जमाने में शायद जब वो पढ़ते थे तो शायद बीए वगैरह की पढ़ाई कर रहे थे या इंटरमीडिएट में थे तो उसी जमाने में देश आज़ाद हुआ और उस समय कुछ दंगे भी हुए उन दंगों के दौरान भी ये ऐसे मुस्लिम मोहल्लों में जाया करते थे पढ़ाने के लिए मतलब हिंदू मुस्लिम कोई दंगा ऐसा हिंदू मुसलमान दंगा नहीं था परंतु शायद वो बदमाशों का किया हुआ दंगा था जिसको जातिगत दंगों का नाम दिया गया था और चूंकि पिताजी ने अक्सर मुझे इस बात का जिक्र किया है कि उनके छात्रों में मुस्लिम छात्र भी थे और उनके अधिकारियों में मुस्लिम अधिकारी भी थे और उनके कारण इनको अपने काम में आगे बढ़ने का काफी अवसर भी मिला तो खैर ये बातें अपनी जगह पर इन इसका इस कहानी से ताल्लुक सिर्फ इतना है कि पिताजी के संबंध अपने अधिकारियों से अच्छे थे तो ऐसा हो गया कि एक बार इनके कोई अधिकारी उस समय में मतलब आज के तारीख में क्या होता है मैं वो तो नहीं जान पाऊंगा बता सकूंगा सही से ही परंतु उस जमाने में होता यह था कि सबसे नीचे आबकारी विभाग में सिपाही या कांस्टेबल होते थे उनके ऊपर इंस्पेक्टर होते थे जो कि जिनको कि एक कुछ कॉन्स्टेबल्स की टीम मिलती थी और उन इंस्पेक्टर्स के ऊपर होते थे सुपरिंटेंडेंट सुपरिंटेंडेंट के ऊपर होते थे असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर होता था पूरे स्टेट में एक कमिश्नर तो पिताजी किसी दफ्तर में जहां पर काम कर रहे थे तो वहां पर एक सुपरिंटेंडेंट साहब हुआ करते थे तो एक बार यह हुआ कि साहब कोई कमिश्नर जो थे वो दौरे पर आए और सुपरिटेंडेंट साहब जो थे उन कमिश्नर साहब के दौरे के लिए इंतजाम वगैरह में लगे हुए थे और यह बताते हैं पिताजी कि जब वो कमिश्नर आए तो उन्होंने कुछ इनको शायद डिक्टेशन देने की बात कही या कुछ कहा तो पिताजी ने कहा कि साहब आप डिक्टेशन क्या आप बोलिए मैं सीधे उसको टाइप करता जाता हूं तो कमिश्नर ने पूछा कि ये तुम्हारा जो बाबू है ये क्या मतलब टाइप करना जानता है या शॉर्टहैंड जानता है उन्होंने कहा साहब ये शॉर्टहैंड भी जानता है और टाइप भी जानता है और बड़ा अच्छा लड़का है तो उन्होंने कहा अच्छा कहां तक पढ़ा लिखा है तो उन्होंने कहा साहब यह एम इकोनॉमिक्स कमिश्नर बड़ा इंप्रेस हुए और बताते ये हैं कि कमिश्नर ने अपनी कुछ जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती थी वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट बोली और उसको ये टाइप करते चले गए सीधे और टाइप करके इन्होंने उसको दे दिया साहब उनके टाइपिंग में कोई भी गलती नहीं थी कमिश्नर बहुत इंप्रेस हुआ उसने कहा कि बाबू तुम चलो मेरे साथ इलाहाबाद मैं तुम्हें अपना पीए बना लेता हूं पिताजी ने कहा कि नहीं साहब मैं तो जा नहीं सकता मेरा तो घर बरेली में है और मेरे मेरी माँ है मेरी बहनें हैं मेरा छोटा भाई है पढ़ रहे हैं सब अभी बच्चे बहुत छोटे हैं अब मैं उन सबों को लेकर कहाँ इलाहाबाद जाऊँगा और साहब मुझे जो भी तनख्वाह मिलेगी यहाँ तो मेरा अपना घर है मैं तो उसमें मेरा गुजारा भी नहीं होगा तो कमिश्नर ने कहा कि नहीं नहीं बाबू मैं तुमसे बहुत खुश हूँ तुम बताओ क्या चाहते हो तो पिताजी ने कहा साहब मुझे तो आप अगर इंस्पेक्टर बना दें तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा और मुझे बरेली में ही पोस्ट कर दें तो कमिश्नर ने कहा देखो भाई मैं तुम्हें परमानेंट इंस्पेक्टर तो नहीं बना सकता क्योंकि वो तो पब्लिक सर्विस कमीशन से होता है मगर हां मैं तुम्हें टेम्पोररी इंस्पेक्टर बना सकता हूं सुपरिंटेंडेंट से पूछा कि भाई तुम्हारे यहां टेम्पोररी इंस्पेक्टर की कोई जगह है सुपरिंटेंडेंट ने कहा हाँ साहब हम शहर में तो हम एक एक इंस्पेक्टर और हमारे यहां आ ही जाएगा अच्छी बात है हमारा भी काम थोड़ा अच्छा हो जाएगा तो साहब पिताजी हमारे टेम्पोररी इंस्पेक्टर बन गए साहब टेम्पोररी इंस्पेक्टर बनने का मतलब चूंकि एक्साइज तो सेमी पुलिस डिपार्टमेंट होता है तो एक वर्दी मिल गई एक पिस्तौल मिल गई और जिस जिन चौराहों पर इनको रोका जाता था कभी देर सबेर रात में आते हुए उन चौराहों पर खड़े हुए पुलिस वाले अब चूंकि इनके तो तीन सितारे भी लग गए और वो सितारे जो थे वो वो एक्चुअली वो स्टार वाले सितारे नहीं थे वो मिलिट्री क्रॉस टाइप के सितारे थे एक्साइज डिपार्टमेंट का स्टारिंग सिस्टम थोड़ा फर्क था तो वो सितारे भी लग गए और साहब वो चौराहे पर खड़ा हुआ सिपाही जब इनको वर्दी में आता हुआ देखता था तो तीन सितारे देखकर अपना काम रोककर सलाम भी करता था और ये साइकिल पर जा रहे होते थे ये साइकिल से ही गर्दन हिला देते थे तो इस तरह से जिस शहर में ये एक बिल्कुल अनजान व्यक्ति किसी जिंदगी गुजारते रहे उसी शहर में एकाएक एक इनकी इतनी पोजीशन हो गई मतलब इसको अपने हिसाब से पोजीशन ही समझा जाएगा साहब पिताजी इंस्पेक्टर हो गए थे और मैंने शायद आपसे बताया हो कि हमारे हमारी माताजी का घर और हमारे पिताजी का घर दोनों मिले हुए हैं यानी एक कॉमन दीवार है और हमारे दादाजी यानी पिताजी के पिताजी और हमारे नाना जी यानी कि हमारी माताजी के पिताजी दोनों बहुत ही गहरे दोस्त थे तो अब आप सोच सकते हैं कि सन 50 के जमाने में यानी उन्नीस के दशक में और ये दोनों युवक और युवती यानी मेरे माता और पिता एक दूसरे को न सिर्फ जानते थे बल्कि चाहते भी थे और इन्होंने ये तय किया कि हम लोग एक शादी कर लेंगे एक दूसरे से और साहब वो शादी हो भी गई तो पिताजी नए नए इंस्पेक्टर बने नई नई शादी हो गई और वो भी उससे जिसे वो बचपन से जानते थे लड़ाई झगड़ा दोस्ती सब करते हुए उस व्यक्ति से इनकी विवाह हो गया तो साहब इनकी जिंदगी में पूरी तरह से रौनक आ गई अब किस्सा मैंने शुरू किया था ये बताने से कि आजकल आबकारी बहुत न्यूज में आता है क्यों न्यूज में आता है कोई कहता है कहीं पर अलीगढ़ में शराब पी के मतलब नकली शराब पी के इतने लोग मर गए कहीं पर ऐसा आता है कि साहब लोगों को शराब नहीं मिली तो उन्होंने सैनिटाइजर पी लिया वगैरह वगैरह तो एक्चुअली एक्साइज डिपार्टमेंट जहां तक मैं समझ पाया इतने दिनों में उनका एक मुख्य काम यह था कि जो शराब बिके वो शराब शराब की दुकानों से एक नियमित रूप से बिकनी चाहिए और कच्ची शराब यानी कि लोगों को घर में शराब नहीं बनाने दी जानी चाहिए देखिए इसका एक कारण तो यह है कि जब शराब बिकेगी तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा और दूसरा इसका पहले यह है कि शराब की क्वालिटी भी निश्चित रहेगी यानी जो शराब दुकानों से बिकेगी उसकी क्वालिटी अब देखिए हंसी मत साहब शराबियों का और क्वालिटी का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कम से कम ये शराब पीकर लोग मरते नहीं हैं फौरन अरे बाद में तो मरते हैं लिवर खराब होता है किसी को सिरोसिस होता है वो सब होता है मरते तो हैं ही मगर देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शराब पीकर लोग नहीं मरते अरे मरते तो वैसे भी हैं मगर शराब अच्छी चीज़ नहीं है शराब पीना हानिकारक है ये सब बात करते हुए भी मगर सरकार हर हालत में शराब की बिक्री पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहती है जिसके दो कारण हैं, पहला कारण है स्वास्थ्य और दूसरा कारण रेवेन्यू तो साहब पिताजी जाते थे उन लोगों को पकड़ने के लिए जहां पर कि यह पता चलता था कि शराब बनाई जा रही है यानी कि लोग प्राइवेटली भी शराब बनाते थे जिसको कच्ची शराब कहा जाता है तो वो कच्ची शराब बेचने वाले और बनाने वाले ये भी लोग होते थे और इन लोगों को खबर देने वाले यानी कि जिनको स्निच कहते हैं या हिंदी भाषा में जिनको मुखबिर या पुलिस की भाषा में खबरी कहते हैं तो वो भी ये लोग पालते थे यानी कि पिताजी और उनके विभाग के लोग तो मुखबिरों से इनको खबर मिलती थी कि साहब फलानी जगह पर शराब बन रही है और ये अपने दल बल यानी कॉन्स्टेबल्स को लेकर के और वहाँ पर दबिश करने जाते थे दबिश मतलब रेड करने जाते थे तो ये सब मैं जो टर्म्स आपको बता रहा हूँ ये सब टर्म्स मैंने बचपन से सुनता आया हूँ मगर ये जो कहानी है ये तो मेरे जन्म से पहले की है तो ये कहानी ऐसे शुरू हुई कि एक दिन पिताजी को पता चला कि चौपले के पास एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है मल्टी स्टोरी मतलब उस जमाने में तीन चार मंजिल की बिल्डिंग ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती थी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के बाहर दुकानें हैं और उसके अंदर जो इलाका है यानी कि अंदर की तरफ एक आंगन है और उस आंगन में कुछ लोग शराब बनाते हैं और वह शराब रात के समय वहीं पर पास में कुछ छोटी छोटी दुकानें हैं वहाँ बेची जाती है और वो दुकानें कैसी थी वहीं पर बगल में एक रेलवे क्रॉसिंग थी जो शाहजहानपुर जाने के लिए शायद वो सड़क थी तो उस रेलवे क्रॉसिंग के पास में कुछ चाय वगैरह की दुकानें थी जो दिन में चाय बेचती थी और रात में वहाँ पर वही वाली देसी शराब यानी कि जो कच्ची शराब होती है वो बिकती तो साहब पिताजी को ये खबर लगी अब देखिए बिल्कुल शहर का मामला था और पिताजी ने सोचा कि यार ये तो हमें पकड़ना चाहिए तो इन्होंने अपने सुप्रिंटेंडेंट से कहा कि साहब मैं वहां जाकर रेड करना चाहता हूं सुपरिटेंडेंट ने कहा कि भाई तुम्हारी खबर पक्की है क्या तो अगर तुम रेड करने ही जा रहे हो तो दो तीन सीनियर लोगों को भी अपने साथ ले लो और फोर्स भी ले लो यानी कि उनके साथ तो कोई छह सिपाही थे उन्होंने कहा कि तुम अपने साथ बारह पंद्रह सिपाही और ले लो और एक दो इंस्पेक्टर और चले जाओ तुम अभी बिल्कुल नए लड़के हो या तुम इस तरह का रेड करने जा रहे हो पिताजी जोश में थे उन्होंने कहा अरे साहब हम मतलब ये खाकी वर्दी और इसके बाद भी हमको अगर और फोर्स की जरूरत पड़ेगी तो बेकार की बात है उन्होंने कहा और अगर जरूरत पड़ेगी ही तो साहब हम तो चौपले पर ही जा रहे हैं ना तो वहां तो बाहर इतने लोग होंगे कि अगर कुछ भी घपला होगा तो लोकल पुलिस को बुला लेंगे उन्होंने कहा ठीक है साहब अब साहब वो लोकल पुलिस को बुलाने के भरोसे पर पिताजी और उनके साथ के छह लोग उस घर में पहुंच गए मतलब उस बिल्डिंग के पास पहुंच गए ये लोग बिल्डिंग के पास पहुंचे अपनी जीप थी या कोई गाड़ी थी उसमें पहुंचे और इन्होंने दरवाजा खोला और उस घर के अंदर घुस गए देखिए अब आज का जमाना होता तो घर के अंदर घुस रहे हैं तो वारंट कहां है वगैरह वगैरह मगर मुझे मालूम नहीं कि वो शायद रेड के लिए भी वारंट की जरूरत पड़ेगी या क्या है मगर खैर तो इनके पास तो ऐसा कोई वारंट वगैरह तो था नहीं और साहब ये लोग भड़भड़ाते भर हुए उस घर के आंगन में पहुंच गए जब ये उस घर के आंगन में पहुंचे तो वहां पर एक भट्टी चढ़ी हुई थी भट्टी चढ़ी का मतलब एक ईंटे का चूल्हा बना हुआ था उस चूल्हे के ऊपर एक बर्तन यानी एक बड़ा सा ड्रम रखा था उस ड्रम में जो लिक्विड यानी जिससे शराब बनती है वो वो पड़ा हुआ था और उससे पाइप वगैरह निकाल के और दूसरे बर्तनों में उनसे शराब जो यानी उसकी स्टीम जो थी उसको निकाल के ठंडा करके लिया जा रहा था तो वो स्पिरिट तैयार हो रही थी तो साहब ये पहुंचे वहां पर जब ये अंदर पहुंचे तो अंदर हलचल शुरू हो गई हलचल शुरू हो गई तो अंदर से वो जो आदमी लोग थे जो वहां बैठे हुए ये सब काम कर रहे थे वो फटाफट वहां से भाग गए जब वो भागे तो उनकी जगह पर उस जगह से बहुत सारी औरतें आ गई यानी कि 15-20 औरतें उस घर के विभिन्न हिस्सों से निकलकर बीच आंगन में आ गई और उन्होंने हाय हाय शोर मचाना शुरू किया पिताजी ने कहा कि अरे ये पकड़ो सालों को तो वो आदमियों के पीछे पुलिस वाले भागे अब हुआ ये कि कांस्टेबल तो उन आदमियों को पकड़ने भागे पिताजी वहां पर अकेले पड़ गए यानी कि उन औरतों के बीच में वो अकेले खड़े हो गए अकेले मतलब खड़े रह गए इतने में उनमें से एक औरत बोली कि अरे चैला उठाओ और मारो इसको चैला मीन्स कटी हुई लकड़ी यानी लकड़ी जिसको कुल्हाड़ी से काट के और जलाने के काम में लाया जाता है उस लकड़ी के टुकड़े को चैला बोलते हैं तो उन्होंने कहा अरे चैला उठाओ और मारो पिताजी को लगा कि अगर ये पंद्रह बीस औरतें चैला लेके मारने आ गई तो क्या करेंगे यह तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी उन्होंने कहा यार हम तो इस भरोसे पर आए थे कि पुलिस को बाहर से जाके बुला लेंगे अब तो लगता है लेने के देने पड़ जाएंगे अब उन्होंने पहली बार अपनी जिंदगी में अपनी रिवॉल्वर निकाली यानी वो रिवॉल्वर मैं वो रिवॉल्वर खरीदने का किस्सा भी आपको आज ही बता दूंगा वो रिवॉल्वर जो कि उन्होंने सेकेंड हैंड खरीदी थी एक पुलिस वाले से वो रिवॉल्वर उन्होंने निकाली वो रिवॉल्वर तब तक उन्होंने कभी भी चलाई नहीं थी वो रिवॉल्वर निकाली जैसे ही उन्होंने रिवॉल्वर निकाली औरतें रुक गई मगर उसमें से दो तीन चार औरतें तब भी हिम्मत करके आगे बढ़ी और उन्होंने कहा कि अरे छोड़ो कितनों को मारेगा पिताजी ने कहा देखो मैं गोली मार दूंगा अगर तुम में से कोई भी आगे बढ़ा तो मैं गोली मार दूंगा देखिए ये बात है सन उन्नीस की बावन इसलिए आपको जिक्र बता रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ था और उस समय पुलिस का दबदबा इतना ज्यादा था कि एक पुलिस का सिपाही भी भीड़ को कंट्रोल कर सकता था यानी कि लोगों ने देखा हुआ था कि किस तरह से पुलिस भीड़ पर भारी पड़ती है यह बताने की कोशिश कर रहा हूं तो खैर वो खाकी वर्दी पहने हुए पिस्तौल हाथ में निकाले हुए एक नौजवान लड़का धमकी दे रहा है आप इस दृश्य की कल्पना करने की कोशिश करें और बीच 10-15 औरतें अपने हाथों में जलाने वाली लकड़ी लिए हुए उसको मारने के लिए सन्नद्ध खड़ी हुई हैं वो औरतें फिर धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ने लगी पिताजी को कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने अपनी पिस्तौल को उठाया और हवा में एक गोली चलाई पिताजी ने गोली तो चला दी और वो गोली चलते ही वो सारी औरतें अपनी लकड़ी पकड़ी फेंककर भागी वहां से क्योंकि तब उन्हें लगा कि ये तो सचमुच में मार देगा खैर उसके बाद तब तक वो लोग भी चार पांच आदमियों को पकड़कर ले आए और उसके बाद तो उन व्यक्तियों की पिताजी ने बताते हैं कि उन्होंने अच्छी तोड़ाई किया क्योंकि वो कहते हैं कि मैं नॉर्मली लोगों को ज्यादा नहीं मारता था मतलब मारते थे चार छह झापड़ मार देते थे बोले मगर पहली बार उन्हीं लोगों को अच्छे से मारा मतलब डंडे लेकर के वो डंडे नहीं मतलब उनके हाथ में रूल होता था वो जो आपने शायद फिल्मों में देखा हो कि दरोगा लोग एक रूल लेकर चला करते थे तो वो रूल से उन्होंने अच्छी पिटाई की और उस पिटाई करने के बाद वो कहते हैं कि साहब उसके बाद अपराध जगत में अपराध जगत मतलब वो जो शराब बनाने वाले लोग थे उनमें ये मशहूर हो गया कि ये जो नया इंस्पेक्टर है ये मारता बेहद है पिताजी ऐसे तो बहुत ही सभ्य पढ़े लिखे सुसंस्कृत व्यक्ति थे परंतु उनमें कुछ एक तो शायद वो थोड़े छोटे कद के थे छोटे कद मतलब उनके लंबाई पांच फुट साढ़े पांच इंच थी जिसका उनको ज़िंदगी एक एहसास रहा कि मेरा कद कम है और दूसरा शायद ये कि उनको लगा कि इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि ये मुझे यानी पुलिस पर हाथ उठा रहे हैं तो इसलिए उन्होंने बहुत जोर शोर से पिटाई भी की और पिताजी उसके बाद में मशहूर हो गए कि साहब ये बहुत मारते हैं तो अपने कुछ तो अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए वो मारते भी थे लोगों को पीटते भी थे और उनका उनकी दहशत उनका डर जो था वो भी फैल गया था तो इसी डर पर एक बात आपको और बता दूं आप मैंने आपसे वादा किया था वो पिस्तौल के बारे में बताऊंगा तो पिस्तौल के बारे में ये बता दूं कि पिताजी एक नैनीताल जिले के एसपी साहब थे उनको पता चला कि वो एसपी साहब अपनी रिवॉल्वर बेचना चाहते हैं तो पिताजी उनके पास गए और बोले कि साहब मैं आपकी रिवॉल्वर खरीदना चाहता हूं उन्होंने कहा कि साहब आपके पास लाइसेंस है क्या तो पिताजी ने बताया कि देखिए लाइसेंस तो मुझे मिल जाएगा मैं एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ और तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपको लाइसेंस मिल जाएगा तो मैं आपको रिवॉल्वर दे दूंगा आप यह रिवॉल्वर की डिटेल्स नोट कर लीजिए तो पिताजी ने कहा कि देखिए और मैं आपको भी पुलिस से परमिशन दिलवा दूंगा एसपी साहब ने कहा क्या कहा आपने बाबा ने कहा कि हां मैं आपको परमिशन दिलवा दूंगा बेचने की क्योंकि आपको भी तो आप ऐसे तो बेच नहीं सकते आपको रिवॉल्वर बेचने के लिए कुछ परमिशन की जरूरत पड़ेगी एसपी साहब ने जो एक बात कही वो बात चिरंतन सत्य है मैं यह आपको बता सकता हूं परंतु पिताजी उनको बताते हैं कि उनके शब्दों में एसपी साहब की बात यह थी पुलिस डज नॉट बेग ऑफ पावर्स फ्रॉम एनीबडी यानी कि पुलिस सर्वशक्तिमान है और यदि एसपी रिवॉल्वर बेचना चाहता है तो उसको किसी और से पावर यानी कि परमिशन लेने की जरूरत नहीं है मुझे पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है या आ, कितना यह बात जो है कितनी सच है या कितनी पावर उनके पास उनको चाहिए या नहीं चाहिए जो भी हो परंतु पुलिस सर्वशक्तिमान है यह बात उन्नीस सौ में भी एक एसपी साहब ने अपने मुखारविंद से कही खैर अब इसमें मारने वाली बात पे आपको एक बात और बता देता हूं कि जो इनकी कुख्या फैली उसमें हुआ यह कि पिताजी की नई नई शादी हुई थी तो ये लोग कहीं बाजार की तरफ गए थे तो उस जमाने में बाजार जाने के लिए रिक्शा ही एकमात्र साधन था तो पिताजी और माताजी बाजार गए और जब दुकान पर पहुंचे तो पिताजी शायद दुकान से कुछ मिठाई या कुछ सामान खरीद रहे थे इतने में एक महिला आई और वो मेरी मां से बोली आपसे एक निवेदन करना है मां ने कहा आप कौन हैं उसने बताया कि देखो मैं कौन हूं ये मैं आपको अभी बताती हूं मगर आपसे निवेदन ये करना है कि आप अपने पति को समझा लीजिए उन्होंने कहा भाई क्या समझाना है क्या बात चाहती हैं आप मुझसे उन्होंने कहा उनको ये समझा दीजिए कि जब वो किसी को पकड़े तो जो कानूनी कार्यवाही करनी है वो कर ले मगर उसको मारे नहीं और अगर मारना भी है तो कम से कम जो उसके मुलाजिम हैं उनके सामने तो ना मारे इतने में पिताजी बाहर आ गए दुकान से जो भी कुछ वो सामान खरीद रहे थे वो लेकर के आ गए तो ये औरत जो थी वहां से चटपट गायब हो गए तो पापा ने पूछा हमारी अम्मा जी से कि क्या बात थी कौन औरत थी है, क्या तुमसे बात कह रही थी तो अम्मा जी ने कहा कि यार तुम लोगों को सुना बहुत मारते हो तो उन्होंने कहा रे ये तुमसे किसने कह दिया उन्होंने कहा नहीं वो औरत आई थी अभी और वो यही कह रही थी पापा ने कहा यार छोड़ो हम किसी को नहीं मारते मारते साले मुलजिम जो होते हैं उनको मारते हैं तो वो साले मार खाने का, का काम करते हैं इसलिए मारते हैं उन्होंने कहा नहीं साहब मैं ये बता रही हूँ मुझको वो औरत आके कह के गई कि ऐसा मत करना पापा ने कहा अच्छा पता करते तो उनके साथ में चूंकि जहाँ भी ये लोग जाते थे एक दो सिपाही रहते थे उन्होंने सिपाही से कहा कि पता करो साले वो औरत किसकीत थी वो तो उसने बताया कि साहब वो एक वो एक गुंडा है यहाँ का और उसकी बीवी थी वो तो पावा ने कहा अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि कल उस गुंडे के यहाँ पर रेड करते अब साहब ये लोग उस गुंडे के यहाँ रेड करने चले गए तो वो गुंडा मतलब शराब बनाता था, था इसलिए रेड करने गए जब उसके आप पहुंचे तो वो अपने एक आम के बगीचे में और पेड़ों के नीचे चारपाई डाल के लेटा हुआ था और कुछ अपने चार पांच उसके गुर्गे थे जिनसे बातचीत कर रहा था तो साहब पिताजी बताते हैं कि हम वहां जब पहुंचे तो वो अपनी चारपाई पर बैठा रहा और हमसे बोला कि अरे इंस्पेक्टर साहब हम कल हमारी बीवी आपसे आपकी बीवी से मिली और आज देखिए हमसे आपकी मुलाकात हो गई पापा ने कहा साले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारी बीवी से बात किया और साहब उन्होंने उसको चार गाली दिया और पहले तो दो तीन झापड़ मार दिए उसको बैठे बैठे फिर उससे कहा कि साले तुम तो बैठ के हमसे बात कर रहे तो साहब वो उठ के खड़ा हो गया अब उसके आदमी भी सब सिट पिटा गए उसके यहां भी भट्टी चढ़ी हुई थी पापा ने कहा साले भट्टी तो गिराओ यार इसकी तो उसकी भट्टी गिरा दी गई यानी कि वो उसका जो ड्रम था वो उलट दिया गया वो शराब बहने लगी शराब क्या मतलब वो जो लिक्विड था और उन्होंने जो जहां पर उसकी शराब इकट्ठी हो रही थी उसको तोड़ वोड़ दिया मटकों को तो पापा ने कहा कि साले तुमको अब तुमने कहा था मारना मत साले हमारे हमारे मुलाजिमों के सामने मत मारना उसने गारे साहब क्या बात कर रहे हैं आप ये सब बात कहीं यहां कहने की होती आप चलिए उधर चलिए पापा ने कहा नहीं साले तुमको यही मारे और उसके बाद उसकी अच्छी तोड़ाई किया वहां पर तो साहब बात आई गई हो उसके बाद जो भी उसको पकड़ा मुकदमा किया जेल ले गए जो भी किया वो किया उसके बाद अम्मा ये बताती हैं कि साले को एक दो हफ्ते के बाद एक रोज वो औरत इन लोगों के घर आ गई और घर आके रोने लगी बोली कि साहब अब तो हम यहां से जाएंगे ही नहीं हम नहीं जाएंगे और जब तक कि साहब ये आप हमें गारंटी नहीं देते हैं कि साहब अब नहीं मारेंगे उन्होंने तो देखिए वो तो शराब बनाना तो उनका धंधा है वो तो करेंगे और आपका काम है पकड़ना आप पकड़िए बोले मगर साहब मारिएगा उन्होंने कहा साहब देखिए वो तब से घर से नहीं निकले हैं उस दिन के बाद से उन्होंने कहा साहब इस तरह से मर्द मानुष घर में बैठ जाएगा तो कैसे जिंदगी चलेगी अम्मा जी ने पापा से कहा होगा अगले दिन या दूसरे दिन जो भी बताया बताया खैर पता नहीं उसके बाद मारा नहीं मारा क्या किया मैं नहीं जानता क्योंकि इसके बाद की और भी बहुत सी मारने पीटने की कहानियां हैं वो मैं फिर शायद अगले एपिसोड में ही आपको बता पाऊंगा और क्योंकि आज का एपिसोड तो लंबा हो गया है तो मैं यहीं पर बस कर रहा हूं मगर मैं यह बता दूं कि पिताजी सेमी पुलिस विभाग में थे और उनको लगता था कि मारना उनके अधिकार क्षेत्र में है मैं चूंकि मेरे पिता हैं तो मैं उसको कोई न तो जस्टिफाई कर सकता हूं और ना ही मैं उसको ये कह सकता हूं कि साहब वो गलत था क्योंकि वो अपने हिसाब से ठीक कर रहे थे अपराधी अपने हिसाब से ठीक कर रहे थे और मैं ये तो आप पर छोड़ता हूं देखिए मेरे हिसाब से तो ये अमानवीय कृत्य था और शायद ऐसे देखा जाए तो पता नहीं इसको इसका मानवीयकरण किस प्रकार से किया जा सकता है कि कैसे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इस हालत में आ जाता है शायद वो चैलों की मार या चैलों का डर या अपने अंदर की कोई ऐसी भावना जो दबी हुई हो जिसने कि ये सब किया जिसने कि उनको इस हालत में ला दिया तो शायद उसकी वजह से करते हों तो खैर यहाँ पर आज की कहानी खत्म करते हैं और अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे